कहता है तो दैट विच कैन नॉट बी सेड सुड नॉट बी सेड जो नहीं कहा जा सकता कृपा करके उसे कहो ही मत जो नहीं कहा जा सकता वो नहीं कहा जा सकता ये भी मत कहो विटकिंग ये कह रहा है कि इस तरह की बातें कहने से तुम कह भी नहीं पाते दूसरा समझ भी नहीं पाता और बड़ी उलझन खड़ी होती तो क्या कबीर दादू और नानक क्राइस्ट और बुद्ध कृष्ण कहना बंद कर दें विंस्टिन की सलाह मान लें माना कि उनके कहने से बड़ा उलझन पैदा होती लेकिन उस उलझन का कष्ट उठाने योग्य है क्योंकि अगर वे बिल्कुल ही चुप रह जाएं तो जो कहके नहीं बताया जा सका कह कह के भी जिसे तुम ना समझ पाए वो क्या बुद्धों के चुप रहने से तुम समझ जाओगे चुप्पी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अनजानी भाषा है इससे तो तुम्हें भला भ्रांति होती हो चुप्पी से तो भ्रांति तक भी ना होगी चुप बैठे बुद्ध को तो तुम पहचान ही ना पाओगे और अगर बुद्ध चुप रह जाएं, तो तुम्हारे इस लोक में कौन लाएगा उसकी खबर जिसकी खबर नहीं दी जा सकती तुम्हारे अंधेरे में कौन तुम्हारे हृदय को तीर मारेगा तुम्हारे अंधेरे में कौन तुम्हें जगाएगा कि यात्रा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारे अंधेरे में कौन तुम्हें चौंकाएगा कि यही जीवन नहीं है कौन तुम्हारी पीड़ा दुख और संताप में तुमसे कहेगा यही सब कुछ नहीं है हम ऐसा लोग भी जानते हैं जहां कोई संताप नहीं कोई दुख नहीं कोई पीड़ा नहीं कौन तुम्हें खबर देगा मुक्ति की तुम्हारे कारागृह में सच है विस्टीन ठीक कहता है कि जो नहीं कहा जा सकता वो नहीं कहा जाए लेकिन फिर भी उचित नहीं है जो नहीं कहा जा सकता है नहीं कभी कहा गया है उसे कहना होगा बार बार कहना होगा ना समझी भी पैदा होती हो उससे तो भी खतरा मोल लेना होगा जोखिम उठानी पड़ेगी क्योंकि हजार सुने नौ सौ निन्यानवे कुछ भी न समझ पाए पर किसी एक के हृदय में कोई तीर चुभ जाता है अनकहे हुए की भी थोड़ी सी झलक आ जाती है एक नई आकांक्षा का जन्म हो जाता है शुरू शुरू में बड़ी धुंधली कुछ भी साफ नहीं जैसे सुबह का धुंधल छाया हो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पैर संभलते वैसे वैसे धुंधल का हटने लगता है जैसे जैसे आंख संभलती है देखते देखते देखते जहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा था वहां उस अनंत की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती है संत असंभव की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमात्मा असंभव है परमात्मा से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं उससे ज्यादा असंभव कुछ भी नहीं वो चारों घड़ चारों तरफ चौबीस घड़ी मौजूद है और फिर भी तुम्हें उसे छू नहीं पाते सब तरफ से तुम्हें उसने घेरा हुआ है फिर भी तुम्हें उसे स्पर्श का कोई पता नहीं चलता तो माना कि संतों के वचन विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं उतर सकते उनके वचन बेबूझ रहेंगे अतर्क रहेंगे तर्क की कसौटी पर संतों के वचन कसे नहीं जा सकते लेकिन इसमें कसूर संतों के वचन का नहीं है तर्क की कसौटी का है एक बाउल फकीर हुआ जिसकी कथा मुझे बड़ी प्रीति कर रही है कोई उससे पूछता है परमात्मा के संबंध में तो बाउल फकीर एक तारा लिए रहते किसी ने पूछा है जिसने पूछा है वो पंडित है बड़ा बुद्धिमान है शास्त्रों का ज्ञाता है लेकिन फकीर उसे कुछ जवाब नहीं देता अपना इकतारा छेड़ देता है। वो थोड़ी देर तो सुनता है फिर कहता है बंद करो मैं कुछ पूछने आया हूँ इक सुनने नहीं बहुत इकतारे सुन लिए तो फकीर खड़ा हो जाता है नाचना शुरू कर देता है। पंडित के लिए बिल्कुल बेबूझ वो कहता क्या तुम पागल हो बाउल फ़कीर का मतलब भी पागल फ़कीर होता है बाउल का मतलब होता है बावला क्या तुम बिल्कुल पागल हो मैं पूछता हूं परमात्मा की मैं पूछता हूं पश्चिम की तुम चलते हो पूरब नाचने से क्या होगा तो उस फकीर ने गीत गाया और उसने कहा कि तुम्हारी बातों से मुझे याद आती एक बार ऐसा हुआ कि एक सुनार फूलों की बगिया में पहुंच गया भूल से ही पहुंचा होगा क्योंकि सुनार धातु के साथ जीता है मुर्दा सौंदर्य में उसका रस है सोना चांदी हीरे जवाहरात जिंदा सौंदर्य में उसका कोई रस नहीं है जहाँ फूल खिलते हैं क्योंकि फूल सुबह खिलते हैं सांझ में जाते हैं सोना सदा संभाल के रखा जा सकता है हीरा हजारों साल तक संभाला जा सकता है मुर्दा सौंदर्य में उसका रस था लेकिन एक बार भूल चूक बगिया में पहुँच गया माली ने उसे अपने फूल दिखाए जैसा कि मैं नाचा जैसे कि मैंने एक तारा बजाया मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए माली ने उसे फूलों के संबंध में समझाया लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं कोई ऐसे मानने वाला नहीं मैं सुनार हूं पारखी उसने अपने खींचे से सोना कसने का पत्थर निकाला और फूलों को कसकस -कस के देखने लगा सोने के सने के पत्थर पर फूल नहीं कसे जाते और अगर फूल इसमें गलत साबित हुए कसौटी में न कसे गए तो फूलों का कसूर नहीं कसौटी का कसूर है। उसने फूलों को कसा पटक दिया लेकिन कोई भी बिना तो सोना है न कोई चांदी संत की वाणी अगर बेबूझ लगती है तो कसूर संत का नहीं तुम जिस मन से उसे कस रहे उस मन का है जीवन रहस्य संत क्या करे उसकी वाणी में रहस्य प्रकट है उसकी वाणी वैसी ही है जैसा जीवन का रहस्य उसकी वाणी में समाधान नहीं है उसकी वाणी में समाधि का स्वर है समाधान का अर्थ है कि तुमने तर्क से समझा बुझा के कोई हल खोज लिया संत ने कोई समाधान नहीं खोजा है संत ने समाधि खोज ली उसने रहस्य के साथ जीने का ढंग खोज लिया अब वो रहस्य को हल नहीं करना चाहता वो रहस्य को जीता है पहेली को हल नहीं करना चाहता क्योंकि वो समझ गया कि पहेली में ही सौंदर्य है उसे हल करने में तो सब मर जाएगा वो किसी पहेली को हल नहीं करना चाहता ना प्रेम की ना प्रार्थना की ना परमात्मा की उसने तो एक तरकीब खोज ली कि अब वो नाचता है इस पहेली के साथ इस रहस्य के साथ वो खुद भी रहस्यपूर्ण हो गया उसने तारों जैसा सौंदर्य उपलब्ध कर लिया उसने ओस कणों जैसी सबनम जैसी ताजगी उपलब्ध कर ली उसने फूलों जैसी सुबाष पाली वो पक्षियों जैसा उड़ने लगा है अनंत के आकाश में उसने रहस्य में तैरना और तिरना सीख लिया अब वो रहस्य को हलने करना चाहता रहस्य को हल करने की जरूरत भी नहीं रहस्य को हल करने वाले मनुष्यता के शत्रु हैं क्योंकि वो हर चीज को हल कर देते तुम जाओ एक मनुष्य के पास पूछो कि प्रेम क्या है वो हल कर देगा वो बता देगा कि ये क्या है ये प्रकृति की चेष्टा है संतति को पैदा करने की वैज्ञानिक के पास जाओ शरीरविद के पास जाओ वो कहेगा कुछ भी नहीं हारमोन शरीर में स्त्री पुरुष के हारमोन उन्हीं का सब खेल तुम झंझट में मत पड़ना तुम जाओ केमिस्ट के पास वो केमिस्ट्री बताएगा वो कहेगा शरीर में ऐसे ऐसे रस के पैदा होने के कारण प्रेम की भ्रांति पैदा होती प्रेम वगैरह कुछ है नहीं ये सभी लोग हल करने बैठे ये सब हल कर दिए उनके हल के कारण जीवन से सब रहस्य खो गया अब सोच लो तुम जब तुम अपनी प्रेसी को गले लगाओ तब तुम्हें पता है कि हार्मोन काम कर रहे हैं नाहक मेहनत कर रहे हो हार्मोन तुम्हें चला रहे हैं, एक इंजेक्शन हार्मोन का और तुम्हारा सब ये प्रेम वगैरह बदल जाए विवाह करने जाओ और तुम्हें पता है कि कुछ है नहीं ये बैंड बाजे सब धोखा है असली में जीव शास्त्र कहता है कि प्रकृति अपने को पैदा करती रहना चाहती है वो तुम्हें उपकरण की तरह उपयोग कर रही तुम तो मर जाओगे तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे उनके बच्चों को प्रकृति जीवन को बचाए रखना चाहती तुम से उसका कोई प्रयोजन नहीं तुम तो एक वाहन हो जीवन के बैंड बाजे बेकार बजा रहे हो जीवन तुम पर चढ़ा है प्रकृति तुम्हारे सिर पर बैठी वो तुम्हें चला रही अगर तुम प्रार्थना के लिए पूछने जाओ तो भी वैज्ञानिक के पास उत्तर है अगर तुम ध्यान के लिए पूछने जाओ तो अब वैज्ञानिकों ने यंत्र खोज लिए ध्यान के भी खोपड़ी में इलेक्ट्रोड लगा के वो जांच करके बता देते हैं कि ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा क्योंकि वो कहते हैं ये सब तो विद्युत तरंगों का खेल है अल्फा तरंग अगर चल रही हो तो ध्यान वैज्ञानिक हर चीज को हल करने में लगा है तुम थोड़ा सोचो किसी दिन अगर वैज्ञानिक सफल हो गया और उसने सब हल कर दिया फिर आत्मघात के अतिरिक्त तो और क्या बच रहेगा लेकिन वो आत्मघात भी ना करने देगा वो कहेगा ये भी इसको भी हम हल किए देते कि इसका कारण क्या है धर्म की यात्रा रहस्य को हल करने की यात्रा नहीं रहस्य को जीने की यात्रा है हल करें ना समझ जीवन का क्षण मिला है एक महोत्सव में निमंत्रण मिला है धर्म उसमें सम्मिलित हो जाना चाहता जा। धर्म नाचना चाहता है चांदारों के साथ कबीर कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता उस परमात्मा के संबंध में जो तुम्हारे प्रश्नों को हल कर दे है जैसा तैसा रहे रहस्य है और रहस्य ही रहेगा और तुम व्यर्थ हल करने में समय मत गमाओ तुम डुबकी लगाओ तुम डुबो इस रहस्य में नहाओ नाच लो अस्तित्व का ये क्षण उत्सव बना लो उस उत्सव से तुम परमात्मा से और रहस्य से एक हो जाओगे वही एक हो जाना समाधि है समाधान विज्ञान की खोज है समाधि धर्म की दोनों शब्द एक ही धातु से एक ही मूल शब्द से बने हैं लेकिन बड़े दूर निकल गए विज्ञान कहता है समाधान क्या है समस्या का धर्म कहता है समाधि कि तुम समाधान खोजो ही मत समाधान खोजा ही ना जा सकेगा रहस्य रहस्य ही रहेगा तुम कितना ही जानते जाओ और रहस्य के नए पर्दे उठते जाएंगे और वही हुआ है रोज रहस्य के नए पर्दे उठते गए रहस्य चुका नहीं विज्ञान ने बहुत जान लिया और कुछ भी नहीं जाना अभी वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी परिषद कैनेडा में बैठी और उस परिषद ने जो प्रस्ताव पास किए उनमें एक प्रस्ताव बड़ा अनूठा है जो कि वैज्ञानिकों से कभी भी आसान नहीं वो पहला प्रस्ताव है परिषद का और पहली दफ़े वैज्ञानिक ने समझदारी की थोड़ी सी झलक दी पहला प्रस्ताव ये है कि लोग सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते ये बड़ी समझदारी की बात है विज्ञान अगर किसी दिन इतना समझदार हो गया तो विज्ञान समर्पण कर देगा धर्म की यात्रा में अपना भी जे जै, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही आग जिससे चकमक में आग छिपी और तुम्हें अगर चकमक रगड़ना न आता हो तो तुम बैठे रहोगे चकमक सामने रखी रहेगी और तुम्हारे घर में अंधेरा भरा रहेगा और सामने रखी थी आग लेकिन रगड़ने की कला तुम्हें ना आती थी धर्म है समाधि योग है रगड़ने की कला योग है चकमक को रगड़ के आग को पैदा कर लेने की विधि आग तो छिपी है परमात्मा ऐसे ही छिपा है सब तरफ जैसे तेल दिल में छिपा है जरा निचोड़ने की बात है जैसे चकमक में आग छिपी है जड़ा रगड़ने की बात है तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग कबीर कहते हैं कहीं और जाना नहीं खोजना नहीं तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग बस करना इतना है कि तू जाग साई को नहीं खोजना है जागना है और भूल करके कहीं साई को खोजने मत निकल जाना बिना जागे नहीं तो नींद में बहुत भटकोगे पहुंचोगे कहीं नहीं क्योंकि तेरा साई तुझ में जाते हो खोजने जितने दूर निकल जाओगे खोजने उतनी ही उलझन में पड़ जाओगे परमात्मा को खोजना नहीं है बस जागना है तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए आती है गंध कस्तूरी की भीतर से नाफा पक गया कस्तूरी तैयार है भागता है पागल होकर मृग खोजता है कहां से आती है यह गंध उसकी नाभि में है कस्तूरी पर मृक को कैसे पता चले मनुष्यों को भी पता नहीं चलता कि गंध नाभि में तुम्हारे जीवन का स्रोत तुम्हारी नाभि है तुम्हारे आनंद का स्रोत भी तुम्हारी नाभि है तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र तुम्हारी नाभि है अगर तुम अपनी नाभि में उतर जाओ तो तुमने परमात्मा का द्वार पा लिया पश्चिम में लोग मजाक करते पूरब के योगियों को वो कहते हैं वे लोग जो अपनी नाभि में टकटकी लगा के देखते रहते वहाँ क्या रखा है वहीं सब कुछ रखा है तुम्हें शायद पता नहीं कि माँ के गर्भ में तुम नाभि से ही माँ से जुड़े थे ना भी तुम्हारे जीवन का केंद्र है वहीं से माँ की जीवन ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही थी फिर तुम तैयार हो गए माँ की जीवन ऊर्जा की जरूरत न रही तो नाल काटती गई तुम तो माँ के गर्भ से बाहर आ गए लेकिन तुम्हारी नाभी से एक अदृश्य नाल अभी भी परमात्मा से जुड़ी है एक रजत रेखा तुम्हें जोड़े हुए है अस्तित्व से तुम नाभि से ही जुड़े हो नाभि में ही तुम्हारी जड़ें ना केवल शरीर के अर्थों में तुम नाभि से जुड़े हो आत्मा के अर्थों में भी तुम नाभि से ही जुड़े हो जिन लोगों को कभी शरीर के बाहर जाने का अनुभव हुआ है कई बार हो जाता है कभी तो दुर्घटना में हो जाता है कि कोई आदमी ट्रेन से गिर पड़ा और उस झटके में उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल गई तो जिन लोगों को भी ऐसा हुआ है दुर्घटना में या योग की साधना में या जानबूझकर जो प्रयोग कर रहे थे शरीर के बाहर जाने का उन सभी को एक बात दिखाई पड़ी और वो ये कि उनकी आत्मा कितनी ही दूर चली जाए एक रजत रेखा नाभि से जुड़ी ही रहती अगर वो टूट जाए तो फिर वापस शरीर में लौटने का उपाय नहीं रह जाता वो कितनी ही ऊँचाई पर उड़ जाए लेकिन वो रजत रेखा बड़ी लोचपूर्ण है वो खिंचती जाती वो कोई पदार्थ नहीं है वो सिर्फ शुद्ध विद्युत तो ऊर्जा है इसलिए शुभ्र चांदी की भांति दिखाई पड़ती तुम्हारी नाभि में तुम्हारे जीवन का सारा राज छिपा है इसलिए कबीर ने कस्तूरी कुंडल बसे ये प्रतीक चुना है और घटना वही घट रही जो मृग के साथ घटती मृग बिल्कुल पागल हो जाता है टकरा लेता है सिर को जगह जगह लहूलुहान हो जाता है और इतनी मादक गंध आती है रुक भी नहीं सकता खोजना चाहता है कहाँ से गंध आती जितना भागता है उतना ही व्याकुल होता है और जितना भागता है उतनी ही जगह उसकी गंध व्याप्त हो जाती उतना ही और दिग्भ्रम पैदा होने लगता है कि कहाँ से आ रही पूर्व से कि पश्चिम से कि दर्द क्या करे ये मृग इस मृग को कैसे समझाएँ कि तू बैठ जा आँख बंद कर ले भीतर उतर तेरे भीतर ही गंध का राज छिपा है तुम भी आनंद की तलाश में कहा नहीं घूम लियो कितने चांद तारों पर तुम नहीं घूम लियो कितनी पृथ्वीयां नहीं तुमने नाप डाली कितने जन्मों की लंबी यात्रा है हिंदू कहते हैं चौरासी करोड़ योनियों में तुम एक ही चीज को खोज रहे हो कि गंध कहां से आ रही आनंद कहां से मिलेगा जीवन का राज कहां छिपा है परमात्मा कहाँ है कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग ऐसे घट घट राम है जैसे कस्तूरी कुंडल के भीतर छिपी ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना ही अच्छे पुरुष एक पेड़ है निरंजन बाकी डार तिर देवा शाखा भय पात भया संसार कबीर कहते हैं कि वो जो अक्षय पुरुष है वही इस सारे अस्तित्व का फैलाव है ये सारा वृक्ष उसी का है प्रतीक है कि अक्षय पुरुष जैसे एक अक्षय वट सारा फैलाव एक वृक्ष की भांति है दार दार उसी अक्षय पुरुष की निरंजनता फैली निरंजन का अर्थ होता है परम वैराग्य निरंजन का अर्थ होता है जिसको कोई रंग रंग नहीं पाता जो सब रंगों में और अनरंगा रह जाता है निरंजन का अर्थ होता है कमलवत है पानी में और पानी छू नहीं पाता उस अक्षय पुरुष का ये फैलाव है अस्तित्व वृक्ष की भांति वही निरंजन एक एक डार में छिपा है त्रिदेवा शाखा भय वही अक्षय पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश की शाखाओं में विभाजित हो गया है वही मारता है वही जन्माता है वही चलाता है ब्रह्मा विष्णु महेश उसके ही तीन रूप तीन चेहरे पर भीतर छिपा पुरुष एक है पात भया संसार और ये जो पत्ते हैं यही संसार है कबीर ये कह रहे हैं कि परमात्मा और संसार में फासला नहीं है ये एक ही चीज के दो ढंग है सृष्टा और सृष्टि दो नहीं है और पात पात में भी वही फैला है तुम उसके ही पात हो तुम्हारे पत्ते कितने ही अलग दिखाई पड़ रहे हो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम अलग हो अलग तो तुम हो ही नहीं सकते एक क्षण तुम जी नहीं सकते अलग होकर अनंत अनंत मार्गों से तुम उससे जुड़े हो प्रतिपल श्वास ले रहे हो श्वास काट दी जाए एक द्वार टूट गया एक सेतु मिट गया कैसे जीओगे? सूरज की किरणें चली आ रही तुम्हारे रोए रोए को जीवन के उत्ताप से भर रही सूरज ठंडा हो जाए तुम कैसे जियोगे ये तो स्थूल बातें ऐसे ही सूक्ष्मतल से सब तरफ से परमात्मा तुम्हें संभाले हुए जैसे वृक्ष को अद्रस्य जड़ें संभाले होती और वृक्ष पत्ते पत्ते की फिक्र कर रहा है तो घबरावत की तुम पत्ते हो और संसार में हो संसार भी उसी का है सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है सृष्टि सृष्टा का ही फैलाव है अच्छे पुरुष एक पेड़ है निरंजन बाकी डार देवा शाखा भय पात भया संसार इसे बहुत गहनता से समझ लो क्योंकि विसाक्त करने वाले लोगों ने बड़ी भ्रांतियां फैला रखी वो कहते हैं संसार पाप है वो कहते हैं संसार छोड़ने योग्य है वो कहते हैं भागो संसार से अगर परमात्मा को पाना परमात्मा संसार के कणकण में छिपा है और तथाकथित महात्मा समझाए जाते हैं कि भागो संसार से अगर परमात्मा को पाना और अगर संसार में वही छिपा है तो तुम जहां भी भागोगे तुम परमात्मा से ही भाग रहे हो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जहां हो ठीक वहीं उससे मिलन होगा इंच भर भी यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है दुकान पर बैठे बैठे मिलन होगा दफ्तर में काम करते करते मिलन होगा बगीचे में गड्ढा खोदते खोदते मिलन होगा घर को गृहस्थी को संभालते संभालते मिलन होगा क्योंकि वही हर पत्ते में छिपा है ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो ना हो रविन्द्रनाथ ने एक बड़ी मधुर कविता लिखी है। लिखा है कि बुद्ध ज्ञानी हुए और वापिस लौटे रविन्द्रनाथ के मन में कहीं ना कहीं बुद्ध का घर के छोड़ के जाना कभी जचा नहीं रविन्द्रनाथ को कभी जचा नहीं किसी कवि को कभी जच नहीं सकता थोड़ा कठोर मालूम पड़ता है थोड़ा काव्य विरोधी मालूम पड़ता है थोड़ा सौंदर्य का विनाशक मालूम पड़ता है और कवि के लिए तो सौंदर्य ही सत्य है यशोधरा को छोड़कर भाग गए बुद्ध की प्रतिमा रविन्द्रनाथ को कभी भाई नहीं तो उन्होंने बड़ी मीठी कविता लिखी वो कविता यह है लौट आए बुद्ध घर ज्ञान को उपलब्ध होकर यशोधरा ने पूछा एक ही बात मुझे पूछनी और 12 वर्ष तक इसी बात को पूछने के लिए मैं प्रतीक्षा करती रही अब आप आ गए हैं ज्ञान को उपलब्ध होकर अब मैं समझती हूं कि समय आ गया मैं पूछ लू पूछना मुझे यह है कि जो तुमने मुझे छोड़कर वहां जंगल में पाया क्या तुम उसे यही नहीं पा सकते थे रविनाथ ने बुद्ध को चुप छोड़ दिया है उत्तर नहीं दिलवाया पर रविनाथ का उत्तर साफ है और चुप रह जाने में भी उत्तर साफ है अब तो बुद्ध भी जानते हैं कि उसे जो पाया है जंगल में उसे यहीं पाया जा सकता था सृष्टा छिपा है अपनी सृष्टि में यह सृष्टि ऐसी नहीं है जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है क्योंकि मूर्तिकार मूर्ति को बना के ही मूर्ति से अलग हो जाता है। या कवि कविता बनाता है कविता अलग हो जाती है कवि अलग हो जाता कवि तो मर जाएगा कविता तो बनी रहेगी मूर्ति हजारों साल जी लेगी मूर्तिकार तो चला जाएगा दोनों अलग हो गए नहीं परमात्मा की ये सृष्टि कुछ और तरह की है इसलिए हमने परमात्मा के प्रतीक की तरह नटराज को चुना है नर्तक मूर्तिकार नहीं चित्रकार नहीं कवि नहीं परमात्मा नर्तक है क्योंकि नृत्य नर्त और तो नर्तक को अलग नहीं किया जा सकता नर्तक चला गया नृत्य भी गया तुम नृत्य को नहीं बचा सकते अलग तुम नर्तक को नृत्य को अलग कहां करोगे उनके बीच में कोई फासला नहीं हो सकता परमात्मा नर्तक की भांति अपनी सृष्टि से जुड़ा है मूर्तिकार की भांति नहीं ये सृष्टि उसका ही होना है यह तुम्हें ख्याल में आ जाए तो तुम व्यर्थ भागने के विचारों से बच जाओगे और तुम जहां हो वहीं खोज शुरू कर दोगे तुम जिस जगह खड़े हो वहीं हीरा गा है कहीं और खोजने मत जाओ मैंने एक बड़ी अद्भुत कहानी सुनी एक यहूदी फकीर उसने रात सपना देखा एक रात देखा दूसरी रात देखा तीसरी रात देखा तब सपना सच मालूम होने लगा सपना यह था कि जिस देश में वो रहता था उस देश की राजधानी में एक पुल के पास एक बहुमूल्य खजाना गड़ा है जब तीन बार बार बार देखा और सब चीज़ बिल्कुल साफ हो गई नक्शा भी साफ हो गया एक एक चीज स्पष्ट हो गई तो मजबूरी में उसे यात्रा करनी पड़ी राजधानी की वो राजधानी गया लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ गया क्योंकि जहान धनगढ़ा है पुल के किनारे वहां चौबीस घंटे पुलिस तैनात रहती पुल की रक्षा के लिए तो कैसे उसे खो दे कब खो दे वहां से कभी पुलिस हटती नहीं जब दूसरे लोग पहरे पे आ जाते हैं तब पहले लोग जाते हैं चौबीस घंटे सतत वहां पहरा है तो वो राह खोजने के लिए बार बार पुल पे गुजरता है एक पुलिस वाला उसे देखता रहा है आखिर उसने कहा कि सुन भाई तू यहाँ क्यों बार बार गुजरता आत्महत्या करनी पुल से कूदना है क्या इरादा है फ़कीर है तो दिखता भी ऐसा है कि उदास है और ज़िंदगी से निराश है शायद मौका देख रहा है कून जाने का या कोई और कारण है बात क्या है संदेह पैदा होता है उस फकीर ने का जब तुमने पूछ ही लिया तो मैं बता ही दूँ क्योंकि रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता कुछ करने का तुमसे कह दूं शायद तुम्हारे काम पड़ जाए मैंने सपना देखा तीन बार देखा सतत देखा और इतना साफ हो गया सपना कि मुझे भरोसा आ गया कि होना चाहिए मैंने सपना देखा है कि तुम जहां खड़े हो यहां जमीन में बड़ा खजाना गड़ा है वो सिपाही हंसने लगा उसने कहा हद हो गई सपना तो हमको भी तीन रात से आ रहा है लेकिन यहां का नहीं आ रहा एक छोटे से गांव ने उसने नाम लिया फकीरचों का वो तो उसका गांव एक फकीर के घर में और वो तो उसी फकीर का नाम है और जहाँ वो फकीर बैठ के माला जपता रहता है वहां सब, वहां खजाना गड़ा है तीन रात से हमको भी आ रहा है मगर सपना सपना है ऐसे हम तुम्हारे जैसे झंझटों में नहीं पड़ते कभी यात्रा करें उस गांव जाएं, पागलपन में मत पड़ो फकीर भागा घर की तरफ गई तो हद हो गई जहां बैठा था खोदा खजाना वहां था कहानी पता नहीं सच है या झूठ पर जीवन में ऐसा ही है तुम जहां हो खजाना वहीं गड़ा है सपना आएगा हिमालय चले जाओ खजाना वहां सपना आएगा मक्का मदीना काशी गिरनार कई तरह के सपने आएंगे उनसे बचना तुम जहां हो क्योंकि अगर तुम हिमालय पहुंच गए तो हिमालय में जो बैठा है वो तुमको बताएगा हमको तो सपना आ रहा है कि पूना कि खजाना वहां बट रहा है परमात्मा सब जगह है इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम जहाँ हो जैसे हो और परमात्मा की उपलब्धि बेसर्त है अनकंडीशनल है परमात्मा तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम ऐसा करो तब मैं तुम्हें उपलब्ध होऊँगा क्योंकि जब उसने ही तुम्हें बनाया है तब तो इससे ज़्यादा सुंदर और क्या अपेक्षा हो सकती इसे थोड़ा सोचो अगर परमात्माएँ ने ही नहीं तुम्हें गढ़ा है तो अब तुम इसमें और सुधार कर पाओगे मैंने किसी आदमी को सुधरते नहीं देखा और मैं हजारों के साथ संलग्न हूं और वो सब सुधार के लिए मेरे पास आते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी आदमी को सुधरते नहीं देखा इससे मैं निराश नहीं हूं इससे केवल एक सत्य की उद्घोषणा होती कि परमात्मा ने तुम्हें बनाया आप तुम उसमें सुधार करने की कोशिश क्या करोगे कोई सुधर नहीं सकता परमात्मा से और ज्यादा सुधारने का उपाय भी नहीं उसने जितना किया जा सकता था वो कर ही चुका है उसकी कोई शर्त नहीं है कि तुम ऐसे हो जाओ कि ब्रह्मचर्य ग्रहण करो कि उपवास करो कि ये करो कि वो करो तब मैं तुम्हें उपलब्ध होगा वो तुम्हें उपलब्ध ही है प्रसाद की भांति प्रसाद में कोई शर्त थोड़ी होती वो देने को राजी अड़चन इतनी ही है कि तुम लेने को राजी नहीं कोई शर्त नहीं है सिर्फ तुम लेने को राजी नहीं हो तुम इतनी अकड़ से भरे हो कि तुम लेने वाले बनना ही नहीं चाहते बस उतनी ही कठिनाई और वो एक गहरी मजाक है और परमात्मा मजाक कर सकता है ये बात मुझे बड़ा सुख देती क्योंकि मैं किसी किसी गुरु गंभीर परमात्मा में भरोसा नहीं करता परमात्मा गुरु गंभीर होता तो संसार हो ही नहीं सकता परमात्मा निश्चित हल्का और प्रसन्न उत्फुल्ल उत्सव ऐसा कुछ है कहावत है अरब में कि जब भी वो किसी को बना के संसार में भेजता है तो उसके कान में कह देता है तुझसे बेहतर आदमी मैंने बनाया ही नहीं मगर सभी से वो यही कह देता और हर आदमी इसी को ख्याल में रखे भटकता है ये गहरी मजाक है और परमात्मा करता है इस दुनिया में रस्य जिस दिन तुम जागोगे और जिस दिन तुम्हारी ये भ्रांति छूट जाएगी तुम समझ लोगे मजाक को उसी दिन तुम विनम्र होकर झुक जाओगे बैठ तैयार है जन्मों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है झुकना भर काफी तुम लेने भर के लिए राजी हो जाओ देने वाला सदा से राजी है इस जिंदगी में उल्टा हो रहा है यहां मांगने वाले तैयार हैं, दाता कोई भी नहीं, उस दुनिया में ठीक इससे उल्टा है वहां दाता तैयार है लेने वाला कोई भी नहीं बस तुम अपनी झोली फैला दो तुम अपने हृदय को खोल कर रख दो और कह दो परमात्मा से जो तेरी मर्जी जैसा तू रखे वैसा रहेंगे जैसा तू चलाए वैसा चलेंगे जैसा तू बनाए वैसा बनेंगे इसे मैं सन्यास कहता हूं इस सन्यास की बड़ी अनूठी व्याख्या हो गई क्योंकि जिसको तुम सन्यासी कहते हो वो कहता है कि पच्चीस गलतियां परमात्मा के बनाने में इनको सुधारूंगा उसने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया मैं सन्यास कहता हूँ उस घड़ी को जब तुम सर्वांग रूप से परमात्मा को स्वीकार कर लेता हो कि कि मैं राजी हूँ तेरी रजा में तेरी मर्जी अब मेरी मर्जी अब तू जहाँ बहा है वहाँ मैं बहूँगा तू अंधेरे में ले जाए तो तैयार हूँ तू रोशनी में ले जाए तो तैयार हूँ तू संसार में बेच दे तो मैं राजी हूँ तू मोक्ष में ले जाए तो मैं राजी हूँ अब मेरी अपनी कोई आकांक्षा नहीं इस घड़ी का नाम संन्यास है इस चित्त दशा का नाम संन्यास है और ऐसे अगर तुम तैयार हो इसी क्षण परमात्मा मिल सकता है क्योंकि सब जगह वही छिपा है पात पात पर उसके हस्ताक्षर है कबीर कहते हैं जब तुम ऐसी हालत में आ जाओगे तो क्या घटेगा गगन गरज बरसे अमी बादल गहर गंभीर चौहदिस दम के दामनी जय दास कबीर फिर सारा आकाश अमृत बरसाने लगता है जब तुम राजी हो लेने को तो दाता के अनंत हाथ है इसलिए तो हम परमात्मा के बहुत हाथ बनाते क्योंकि दो हाथ से देना भी क्या देना होगा और परमात्मा दो हाथ से दे बड़ा कृपण मालूम पड़ेगा इसलिए हम अनंत हाथ बनाते जब वो देता है तो अनंत हाथों से देता है गगन गरज बरसे अमी सारा गगन गरज रहा है अमृत बरस रहा है बादल घन अमृत को लेकर घने हो गए हैं चारों तरफ बिजली चमक रही है चारों तरफ रोशनी ही रोशनी का सागर है और भीजे दास कबीर और दास कबीर इस अमृत में नाच रहा है भीग रहा है इस अमृत को पी रहा है इस अमृत के साथ एक होता जा रहा है गगन सदा तैयार है गरजने को बरसने को बादल सदा से तुम्हारे सिर पर मंडराते रहे बिजलियां चमकने को बिल्कुल तत्पर खड़ी मगर दास कबीर राजी नहीं बस दास कबीर राजी हो जाए दास हो जाए राजी हो गए तुम तो मालिक बने बैठे हो अहंकार ने सिंहासन पकड़ रखा है अकड़े हो तुम्हारी अकड़ के कारण न रोशनी तुम्हारे भीतर प्रवेश कर पाती अमृत भी बरसता है तो भी तुम्हें छू नहीं पाता तुम्हारी अकड़ भयंकर है जो अपनी अकड़ से भरे हैं वो पहाड़ों की तरह हैं वर्षा तो होगी लेकिन पानी सब ढल जाएगा बह जाएगा जो दास हो रहे वे झीलों की भांति हैं गड्ढों की भांति हैं खाली हैं शून्य है अमृत से भर जाएंगे जरा भी देर नहीं है उसकी तरफ से अगर देर है तो तुम्हारी तरफ से और कब तक प्रतीक्षा करनी हो जाओ खड़े आकाश के नीचे बन जाओ दास कबीर नाचो अहो भाव से जो उसने दिया है उसके लिए धन्यवाद दो और जैसे ही तुमने उसके लिए धन्यवाद दिया जो उसने दिया है तो उसके हजारों हाथ से अमृत बरसना शुरू हो जाता फिर वो तुम्हें बहुत देता है क्योंकि अनुग्रहित की ही उपलब्धि है अनुग्रह ही उसकी तरफ जाने का मार्ग है ये सब प्रतीक हैं इन प्रतीकों के भीतर छिपा हुआ इशारा है, है। उस इशारे को याद रखना कस्तूरी कुंडल बसे आजित